सुधारीमल यश जो दायक फल चारुशिया पर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भो भाई सब संतन की जय दुआ संख्या एक सौ सत्रह ये बिधि जगहरियाराई जदपिदेत दुखयाई जो सपने सिर काट कोई।, कोई दिनु जागे न दूर दुख होई जासु कृपाय स भ्रम मिट जाई गिर जाई कृपाल रघुराई आदि अंत को, को जासन पावा मत हनुमान निगमय स गावा बिनु पद चल बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि आनन रईत सकल रस भोगी बीनुणी बगता जोगी तन बीनु परस नयन बीनुदेखा ग्रहि घ्रान विनु बासा शेखाश असी सब भांति अलौकिक करनी, अच्छा करनी। महिमा जा सुजाए नही बरणी जीम गा वहीं वेद बुद्ध जाही धरही मुनि ध्यान ई तो दशरथ सुत भगत दौशलपति भगवान सुत भगत भगवान श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सत की जय कल तो हो गया इसका वर्णन भगवान शंकर जी ने बताया पार्वती जी को कि देखो भगवान जो है क्या है जगत का संबंध परमात्मा का संबंध किस प्रकार से है परसों भी देख रहे थे परमात्मा का संबंध जीव का संबंध किस प्रकार से है वो बता दिया कल देख रहे थे परमात्मा का संबंध जगत से संबंध किस प्रकार का है वो बता दिया परमात्मा सूर्य के समान है और जीव उसका प्रतिबिंब है जीव अनेक हैं अपने आप को एक दूसरे से अलग मानते हैं लेकिन परमात्मा के लिए सभी जीव उसी के प्रतिबिंब हैं परमात्मा से भिन्न कोई नहीं है सब उसी के रूप नाना रूप है जगत क्या है माया परमात्मा की जो माया है माया शक्ति के द्वारा जगत स्वप्न के समान भ्रांति मात्र काल्पनिक एक रचना है ईश्वर की रचना है ईश्वर की कल्पना जगत है जैसे व्यक्ति की कल्पना स्वप्न है व्यक्ति रात्र में स्वप्न देखता है तो वो स्वप्न उसके मन की कल्पना होती है जैसा मन जैसे संस्कार वैसे ही स्वप्न बन जाता है ऐसे ही सारा जगत जो है ये इतना विराट विश्व अनंत परमात्मा जो है वह उसी की कल्पना है और उसी परमात्मा में स्थित है परमात्मा से ही उत्पन्न होता है परमात्मा निष्ठे से उसी मिलीन हो जाता है ये जगत इस प्रकार का है तो ये जगत मायामय जगत कहलाता है मायामय के माने न होते हुए भी काल्पनिक होते हुए सत्य के समान प्रतीत होता है अब ये किस प्रकार की भ्रांति है जैसे अनेक प्रकार की भ्रांतियां रस्सी में सर्व की भ्रांति है तो भ्रांति जो होती है वो काल्पनिक होती है इसी प्रकार से यह है जगत काल्पनिक भ्रांति है ऐसी देखते हैं कि सीप और चांदी का दृष्टांत सीप है लेकिन चांदी की कल्पना की तो ये कल्पना भी एक भ्रांति है तो देखिए कि जैसे कि मरुस्थल है बालू है वहाँ जल रंच मात्र भी नहीं है लेकिन जल प्रतीत होता है तो जल भी एक मानसिक रचना है एक कल्पना है ये सब मानसिक कल्पनाएं जिस प्रकार की व्यक्ति की है लौकिक जगत में ये उदाहरण है इसी प्रकार ऐसी समस्त जगत भी अपने आप में जो है ये है एक कल्पना मात्र है बस ये जो है ये वेदांत सिद्धांत हैं, जिनको कि यहाँ पर गोस्वामी जी ने दोहे चौपाई में उपस्थित कर दिया है। संक्षेप में वेदांत के जो मूल सिद्धांत हैं, वो इसी प्रकार से पंचदशी ग्रंथ में देखा था थाक्षणादि प्रवेशान्तो ईक्षणाद प्रवेशान्त ईक्षण से लेकर के प्रवेश पर्यंत, सृष्टि ईशेन कल्पिता ये सारी सृष्टि जितनी है वो ईश्वर की कल्पित है ईक्षणाद प्रवेशांता सृष्टि ही ईशे न कल्पिता संसार संसारा जीव कल्पना जागृत से लेकर के मुक्ति प्राप्त तक जो ये कल्पनाएं हैं ये सब जीव की कल्पनाएं हैं इसका नाम संसार है जीव की कल्पना भी संसार है उसी संसार के अंदर स्वप्न भी है जागृत के मैं में तुम भी है <coughs> जागृता अवस्था स्वप्न अवस्था सुशुद्धतावस्था भी जीव की ही है ये ईश्वर की अवस्थाएं परमात्मा की नहीं है जीव वही कभी अपने आप को जागता है कभी सोता है कभी सुशुद्ध अवस्था में है ये सब जीव की अवस्थाएं जी वही अपने आप को बंधन में पाता है जीव ही अपने आप को मुक्ति पाता है जीव ही कभी सुखी है कभी दुखी है ये सब जीव की ही स्थितियां हैं और ये सब जीव की अपनी कल्पनाएं अपने आप जीव कल्पित करता रहता है और उन्हीं का तो अनुभव करता रहता है कल्पना के माने है नहीं लेकिन अपने आप रच लेता है अपने मन से और सत्य भी मानता रहता जैसे सपने है सपने की रचना कर ली और फिर उसके बाद फिर उसको सत्य भी मान लिया स्वप्न के समय और उसको उसके जो लाभ हान हुए उसका सुख दुख भी अनुभव कर लिया सपने में कर भी लेता है जागता है तो स्वप्न मिथ्या होता है जब तक तो सपने देखते हैं तब तक सत्य ही दिखाई देता है ऐसे कभी कभी लोग जागृता अवस्था में भी बड़ी प्रबल कल्पना कर लेते हैं कल कल्पना कर ली कहीं कि ऐसा तो हो ही जाएगा अकाल तो पड़ ही जाएगा युद्ध तो हो ही जाएगा पर उसमें तो ऐसा हो ही जाएगा पर उसके साथ साथ जब हो जाएगा तो उसी के साथ दुखी भी होगी <kush> एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कल्पना कर लेता है वो व्यक्ति तो मुझे मार डालेगा ही तो कल्पना कर लिए बस दुखी होने लगा ऐसे करके कोई ना कोई कल्पनाएं ऐसे जीव अपने मन से कर लेता है होने को जो होता है सो होता है वो हो भी न कुछ भी हो सकता है लेकिन कल्पनाएं कर लेता है और कल्पना करके फिर दुखी सुखी भी होता रहता है जागृता अवस्था होने तो ये सब जितनी कल्पनाएं हैं ये है, सब व्यक्ति को दुख देती रहती है यद्यप मिथ्या है तब भी दुख देती है अब यही कहते हैं कि देखो कहते जब ये सारा जगत ही मिथ्या है और जीव ने अपना संसार रच रखा, रखा है स्वप्न जागृत का वो भी मिथ्या है तो फिर दुख क्यों देता है तो मिथ्या दुख देगा ऐसी बात नहीं दुख देने के लिए मिथ्या और सत्य का अलग अलग होना आवश्यक नहीं है <क्षण> अगर हमको सत्य लगता है जगत तो भी दुख दे सकता है और मिथ्या जगत होगा तो भी दुख दे सकता है दुख देने की क्षमता तो है मिथ्या में भी ये स्वप्न मिथ्या है लेकिन दुख देता है जागृता अवस्था को मान लो मान लेते हैं जगह सत्य है तो भी वो दुख देता है तो दुख देने में जागृता अवस्था की लाभ हानि जितना दुख देती है स्वप्नावस्था के मिथ्या सपने के पदार्थ भी की लाभ हानि ही दुख देते है सुख देते तो ये झूठे और सच्ची दोनों वस्तुएं है सुख देने में दुख देने में दोनों एक समान है जैसे एक वास्तविक सर्प हो हा? जिनता कला जा रहा हो तो तो उसको देख करके डर लगेगा और दुख होगा लेकिन रस्सी के स्थान पर अगर सर्व समझ लिया हा? तो वो भी सर्व उसी प्रकार से दुख देगा वही डरावना लगेगा उसी प्रकार से दुख देगा जैसा कि वास्तविक सर्व हो तो इस तरह से देखते हैं कि ये है कहते हैं कि अगर जगत सारा मिथ्या है ईश्वर की कल्पना मात्र है यह संसार सब कल्पना है हमारी अपनी कल्पना मात्र है तो ये दुख क्यों देता है तो कहने दुख देता है मिथ्या है तो भी दुख देता है यही विधि जगह हरि आश्रित रही जद्यपि असत्य दे तो दुखा ही यद्यपत्य है तो भी दुख देता है कोई तर्क कर सकता है तो मिथ्या तो कैसे देगा अरे मिथ्या है तो भी दुख देते है। इसने हैं इसने उदाहरण है नहीं सभी उदाहरण तमाम है इस प्रकार के जो मिथ्या वस्तु भी दुख दे सकती है और ये जगत जो है हरि आश्रित रही आश्रित रहेगी माने ये जगत परमात्मा पर आश्रित है परमात्मा पर आश्रित है माने कैसे आश्रित है जगत जैसे मिट्टी पर घट आश्रित है जैसे जल के ऊपर तरंग आश्रित है अगर जल न हो तो तरंग अपने आप बिना जल के लहर हो ही नहीं सकती मिट्टी न हो तो घट अपने आप घट का रूप हो ही नहीं सकता घट मिट्टी के ऊपर यह आश्रित है ऐसी सारा जगत जो है परमात्मा पर आश्रित है मैं अधिष्ठान रूप परमात्मा ही है परमात्मा ही ने जगत का माया में रूप धारण किया है इसलिए जगत परमात्मा पर आश्रित है जगत निराश्रित होकर के अपने आप से अपनी सत्ता से विद्यमान नहीं है ये दूसरे पर आश्रित है तो जब मिथ्या का एक तो मिथ्या होने का एक तर्क ये भी है कि जो वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर आश्रित होती है स्वयं जिसकी अपनी सत्ता नहीं होती वो मिथ्या होती है मिथ्या वस्तु अपनी सत्ता से स्वयं विद्यमान नहीं होती दूसरे पर आश्रित रहती है जैसे घट जो है मिट्टी पर आश्रित है इसलिए घट मिथ्या है घट को मिथ्या क्यों कहते हैं घट तो दिखाई दे रहा है काम आ रहा है कह रहे इसलिए मिथ्या है घट क्योंकि घट मिट्टी पर आश्रित है उसकी स्वयं सत्ता नहीं है इसलिए मिथ्या है इसलिए जगत जो है कहोगे जगत तो दिखाई दे रहा है जगत इतना ठोस मजबूत है सब दिखाई देता बराबर बना हुआ है फिर मिथ्या क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं कि वो परमात्मा पर आश्रित है स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान है जगत नष्ट हो सकता है परमात्मा में लीन हो जाए ऐसा भी हो सकता है इसलिए मिथ्या है इसलिए आश्रित रहने के माने यही विधि जगह हर आश्रित रही ये जगत परमात्मा पर आश्रित है तो आश्रित किस भाव से इसे ध्यान देना चाहिए और ये अभ्यास रखना चाहिए ये सब जो बता रहे हैं शंकर जी इसलिए बता रहे हैं कि व्यवहार काल में भी जैसा जगत है वैसा जगत याद रखें जैसा जीव भाव वैसा जीव भाव याद रखें जैसा परमात्मा है वैसा परमात्मा याद रखें विचार करते करते इतना अभ्यास हो जाए कि हर समय ये भाव बना रहे है। कि परमात्मा सत्य क्यों सत्य है क्योंकि अपनी सत्ता से विद्यमान है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं जगत मिथ्या क्यों है क्योंकि जगत अपनी सत्ता से विद्यमान नहीं है परमात्मा की सत्ता से इसकी सत्ता है उसी परिस्थित जास सत्यता से जड़ माया भाष सत्यव उसी परमात्मा की सत्यता से ये माया में जगत सत्यवत भाषित होता है सत्यवत भाषित होता ऐसा लगता है जैसे अपने आप से अपनी सत्ता अपने आप है ऐसी जगत की लग रही है लेकिन जगत की सत्ता अपने आप से नहीं है परमात्मा की सत्ता से इसकी सत्ता भाषित हो रही है उन सभी उदाहरणों में देखो जैसे सर्प है तो सर्प की सत्ता रस्सी की सत्ता से लग रही है जैसे चांदी चमक रही है तो शीत की सत्ता से चांदी चमक रही है तो ये सब जहाँ कहीं भी भ्रांति भी है तो भ्रांति में अधिष्ठान जो वस्तु है आश्रित तो वस्तु है उसकी सत्ता है और काल्पनिक वस्तु उसी पर अध्यारोपित है और वो उसके कारण से आश्रित वस्तु के कारण से वो सत्यवत भाषित होती है ऐसी जगत अपने आप से सत्य नहीं है परमात्मा की सत्यता से सत्यसा लग रहा है तो समझने के लिए इन सब उदाहरणों को याद रखें और फिर समझ करके जब समझ लिया ऐसी प्रकार से जगत को याद भी रखें कि जगत तो ऐसा ही है परमात्मा निर्विकार एक शब्द है निर्विकार परमात्मा निर्विकार मैंने परमात्मा के न उत्पत्ति होती न विनाश होता परमात्मा में न परिवर्तन होता है न परमात्मा घटता है न बढ़ता है इसलिए उसको परमात्मा कहते है निर्विकार है लेकिन जगत स्वीिकारी है स्वीकारारी है माने उत्पत्ति भी होती अंत भी होता है जगत बनता भी है बिगड़ता भी है रूप भी बदलते हैं अब ये जगत जो है परिवर्तनशील जगत इसलिए अब परिवर्तनशील जगत को कोई नित्य मान ले और चाहे कि ऐसा ही बना रहे जैसा हम चाहे वैसा ही सदा बना रहे तो बना रहने वाला नहीं जगत का तो स्वभाव है विकारी परिवर्तन होना ये शरीर भी मान लो जगत का ही एक भाग है पंचभुक्ति शरीर है तो उसी का एक अंग है, जगत का एक अंग शरीर भी है पंच मिट्टी इत्यादि से बना है तो भौतिकी जगत हो गया ये शरीर भी हो गया तो जैसे जगत परिवर्तनशील है तैसे शरीर भी परिवर्तनशील है शरीर भी उत्पन्न होता है बनता है मृत्यु होती है बिगड़ता है जब तक रहता है तब तक नाना प्रकार के रोग लगते हैं बदलता है घटता है बढ़ता है ये शरीर में होता ही रहता है अब कोई चाहे कि शरीर एक सा बना रहे अगर हमारे स्वस्थ हजार बरतो तक तो ये तो झूठी कल्पना बेकार की इच्छा करना इस प्रकार की और करेंगे तो दुखे होंगे कहें हा हमारे शरीर में ऐसा हो गया अरे शरीर में कोई रोग लग गया तो, तो स्वाभाविक है ये जो शरीर का धर्म है ऐसा शरीर में होना ही होना है शरीर में अगर कोई परिवर्तन ना हो एक साथ बना रहे तो चमत्कार है ये कैसे हो गया कि अगर एक जैसा बना हुआ है तो सदा बनाई रहे ऐसा नहीं हो सकता इसलिए जो ये है जगत जैसा है परिवर्तनशील विकारी है उसे विकारी मानकर स्वीकार कर जैसे शरीर ऐसी प्रकार बुद्धियां भी है लोगों की बुद्धियां भी एक, सर, एक समान नहीं रहती एक समय एक सी बुद्धि होती है और कुछ काल के बाद दूसरे प्रकार की बुद्धि हो जाती है। एक समय में बुद्धि किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा करता है दया भाव रखता है अच्छा करता है सहायता करता है और दूसरे अगर नाराज हो जाएगा ना करे साहब विरोधी हो जाए तो संसार में देखते हैं कभी मित्र है शत्रु बन गए कभी शत्रु हैं मित्र बन गए तो ये सब कैसे हो गया है भाई ये तो संसार है बुद्धियां हैं वो तो ऐसे बदलती ही है क्या करो बनते ना? जब बदलती है इस प्रकार की तो उनको जैसा है जगत तो वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा बदलने वाला जगत बुद्धियां भी बदलने वाली है जैसी बदलने वाली है तो ऐसी स्वीकार करते बस ये इसलिए कहते हैं कि ये जब ये ज्ञान होता है तो ज्ञान के हिसाब से ज्ञान के माने जब सही सही बात मालूम हो तो उसी प्रकार से व्यक्ति अपने व्यवहार करता है देखता है करता है उसी प्रकार का ध्यान रखता है कि ऐसा ही है ही ऐसा करके तो यही भी दि जगह हरिया देते दुख आही कहते जो सपने सिर काटे कोई असत्य कैसे दुख देता है ये स्वप्न का है अभी जैसे उदाहरण दिया वो बताते जो सपने सिर काटे कोई स्वप्न देख रहा है कोई और सपने में किसी व्यक्ति ने सिर काट दिया तो बड़ा दुख लगेगा और फिर कहते हैं बिन जागे दूर दुखो ही जब जगेंगे नहीं तब तक वो दुख दूर नहीं होगा जागे तब दूर होगा इस में भी कई बातें हैं ध्यान देने की एक बात तो ये कि देखो सपने एक ऐसी अवस्था है जिसमें समय अवस्था में तो कोई सिर काट दे तो फिर दुखी की बात ही नहीं सिर कटते समय जो कुछ हो सो हो उसके बाद कट गया सो कट गया बस उसके बाद दुख सब कुछ नहीं मर गया फिर क्या लेकिन सपने में ऐसा है कि सिर कट जाए तो व्यक्ति दुखी भी होगा और जब तक जगेगा नहीं तब तक स्वप्नावस्था में कटा सिर रहेगा क्या है हमारा कट गया जब वो जागेगा तब वो देखेगा कि नहीं शरीर कटा नहीं है और उसका दुख दूर हो गया ये देखो स्वप्न की काल्पनिक कल्पना की बात ऐसे होती सिर्फ कटा नहीं है फिर भी कटा स्वप्न में लगने लगा तब दुख हो गया शीर्षा ऐसी जागृता अवस्था में अनेक प्रकार की हानिया होती रहती है कोई हानि होगी धन की हानि परिवार की हानि व्यक्तियों की हानि पद की हानि अनेक प्रकार की हानियां संसार में होती रहती हैं जब हानि होती है तो व्यक्ति को दुख होता है लेकिन ये दुख कब तक होगा जब तक ये व्यक्ति संसार को जगत को सत्य मान रहा है जहां उसने परमात्मा सत्यूप परमात्मा को जाना सत्य का ज्ञान हुआ तहा मानो जाग गया और उसके बाद पर दुख नहीं तो देखो संसार के जो जीवन के जितने नाना प्रकार के दुख हैं, उनसे छूटने का उपाय क्या है बस ये सर्वोत्तम उपाय यही है कि व्यक्ति अपने आत्मा परमात्मा को जाने परमात्मा भाव में स्थित हो और ये मोह निद्रा में जो सो रहे हैं ये जगत ही सत्य है ये जीवन ही सत्य है परिवार ही सत्य है धन ही सत्य है इस मोह में जो सो रहे हैं इससे जागे जैसे लक्ष्मण जी आगे कहेंगे मोह निशा सब सोवन हारा देखे सपने अनेक प्रकार जैसे कोई स्वप्न अनेक प्रकार के देखता है ऐसी पर जागृता अवस्था में मोह के कारण से नाना प्रकार की जो लाभ हानि देखता है अपना पराया देखता है ये भी सब सपने है और इसी में सुखी दुखी होता रहता है मोह निशा निशा माना रात्रि मोह जो है रात्र के समान और सब सोवन सब लोग मोह की रात्रि में सो रहे हैं मोह में पड़े हुए मोह क्या है एक स्वप्न के समान है मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति जो कुछ देखता है वो सब समस्त जगत में स्वप्न दिखाई देता है मोह निशा सब सोवन हारा और देखे सपन अनेक प्रकार जैसे रात्रि में स्वप्न देखते हैं, तो जागरत में जागरत है जागृत का स्वप्न है का वो देखते रहते है जागृत अवस्था में कभी कभी बोलते भी हैं कोई कोई व्यक्ति कल्पना करता है कि हम एक ऐसा मकान बनवाएंगे हम एक ऐसा उसमें रहेंगे हम एक ऐसी गाड़ियां लेंगे एक वैसा करेंगे तो इसे क्या कहते हैं अरे क्या तुम कहाँ से सपने देखते हो कहा झूठे मुठे ये सपने देखने से क्या था? तो सपने देखने में कल्पना कर रहा है वो तो जागृता अवस्था में भी ऐसे सपने देखा करते हैं भविष्य के सपने देखा करते हैं वर्तमान में भी सपने देखा करते हैं ये सब सपने देखते रहते हैं जागृता अवस्था में और ये सब सपने जितने हैं ये है अज्ञान के सूचक हैं मोह के सूचक हैं जब तक व्यक्ति मोह के जाल में फंसा हुआ है तब तक उसकी बुद्धि ऐसे स्वप्न देखा करती है और सुखी भी होती रहती है दुखी भी होती रहती है कभी कभी कोई व्यक्ति सपने देखेगा ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा और बाद में सोचा हमसे तो हो नहीं सकता और नहीं हो सकता तो उदास हो गया उससे पूछा भाई क्यों उदास बैठे हुए अरे क्या जिंदगी है बिल्कुल बेकार है ये सब क्या है स्वप्न है व्यक्ति के कल्पना भी कर ली दुखी भी हो लिया भज गोविंदम शंकराचार्य जी का जो है उसमें श्लोक है उसमें शंकराचार्य एक वृद्ध पुरुष को उपदेश देते है कहते भाई जिंदगी जो काटी सुकाटी काटी मोह में पड़े रहे पड़े रहे नाना प्रकार के सपने देखते रहे तो सुध देखते रहे अब तो वृद्धावस्था आ गई वृद्धो याति ग तदप न मुंचती आशा पिंडम अब देखो वृद्धावस्था आ गई लकड़ी पकड़ पकड़ के टेक टेक के चलते कमर टेढ़ी हो गयी तदप न मुंशती आशा पिंडम लेकिन आशाएं फिर भी आशाओं की कल्पना दिए हुए फिर भी तुम जी रहे हो अरे विचार करो कस्तुम को हम कुटा आया था अरे अब विचार करो कि तुम कौन मैं कौन कहा से आया हूँ कहाँ जाना है।, है इस जीवन में जितने थोड़े दिन के लिए लोगो ऐसी सम्बन्ध हो गए कोई मिल गया कोई मित्र बन गया कोई शत्रु बन गया कोई माता बन गया कोई पिता बन गया कोई पुत्र बन गया कोई पुत्री बन गया ये सब सर के सब सम्बन्धा जागृता अवस्था में बन गए ये सपने के समान झूठे हैं ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है कम से कम अब तो चेतो कहते हैं वृद्धावस्था में अब तो चेतो वही कहते हैं कि देखो बिन जागे न दूर दुख होई चेतना मन जागना जागो अब चेतो माने बिना जागे दुख दूर नहीं हो जा कृपा भ्रम मिट जाई जिस परमात्मा की कृपा से ये भ्रम मिट जाता है गिरिजा सुपालई हे पार्वती जी वो कृपाण भगवान राम माने इसके माने इस भ्रांति से छूटने का उपाय क्या है कि भ्रांति को भ्रांति का ही निरंतर चिंतन करते रहने से इस स्वप्न को इस माया को बराबर इसी माया का ही चिंतन करने से माया नहीं छूटेगी परमात्मा का चिंतन करने से माया छूटेगी ये एक और सिद्धांत है माया का चिंतन करना छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करना जैसे माया में जगत का चिंतन करते रहते हैं पैसे का चिंतन करते रहते हैं व्यक्तियों का करते रहते हैं लाभ हानि का चिंतन करते रहते हैं लड़ाई झगड़े का चिंतन करते रहते हैं तो इन चिंतन करते रहने से ये छूटेंगे थोड़े खत्म थोड़े हो जाएंगे इन्हीं इनके बार बार मन में धरते रहोगे बने ही रहेंगे अपने आप खत्म नहीं हो जाएंगे वो तो परमात्मा का जब याद करो तो जब परमात्मा हृदय में आ जाएगा तब ये बुलाएंगे तब ये बेकार दिखाई देंगे तब छूटेंगे इसलिए निरंतर परमात्मा का चिंतन उठते बैठते चलते फिरते परमात्मा को याद रखो अब परमात्मा कैसा है पहले बता चुके हैं फिर बताते हैं आगे कैसा परमात्मा परमात्मा की याद रखो तो कैसे याद रखो तो परमात्मा का स्वरूप बार बार बताते रहते हैं देखो हमारे शरीर में भी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है इनमें जो चेतना है परमात्मा की चेतना है परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है आकाश की तरह सर्वव्यापक है परमात्मा यह अधिष्ठान रूप है उसी से जगत की उत्पत्ति हुई ये समस्यागत परमात्मा पर ही निर्भर है ऐसे करके परमात्मा को याद रखो आगे कहते हैं, हैं देखो परमात्मा कैसा है कि आदि अंत को जा सुन पावा ऐसा परमात्मा परमात्मा है जिसका आदि और अंत किसी को पता नहीं आदि के मैंने कब परमात्मा की उत्पत्ति हुई कोई नहीं जानता मैंने परमात्मा सदा से परमात्मा का अंत कहा होगा कोई नहीं जानता परमात्मा का न्त कभी अंत होने वाला नहीं परमात्मा सदा बना रहने वाला है अपनी सत्ता से अपने आप से सदा रहने वाली वस्तु है इसलिए परमात्मा का यही मुख्य लक्षण ये मुख है कि परमात्मा अनंत है परमात्मा नित्य विद्यमान है परमात्मा शाश्वत है ये परमात्मा का मुख्य लक्षण है आदि अंत को जासन पावा मत अनुमान निगम असगावा अपने अपनी बुद्धि के अनुसार वेदों में इस प्रकार से कहा गया है कि कैसा परमात्मा बताया गया आगे बताते हैं <स्थिणागा> कैसा बताया गया की बिन्न पद चले सुनाई बिनुकाना देखो परमात्मा जो है ये है अलौकिक कार्य परमात्मा के हैं बिन्न पद चले परमात्मा के पैर नहीं है लेकिन फिर भी चलता है <स्थिणागा> सुनई बिनु काना परमात्मा के कान नहीं है फिर भी सुन लेता है अब देखो जीवों के मनुष्यों की तो बात ही ये कान होंगे तो सुनेंगे जिनकी कान नहीं उनको नहीं सुनाई देता लेकिन परमात्मा के कान हो न हो उनसे कोई मतलब नहीं परमात्मा सब सुनता है अब ये परमात्मा कोई भगवान राम की बात नहीं है अयोध्यावासी राम उनके तो कान है उनकी तो आंखें कह उनको जैसे दिखाई देता आंखों से कानों से लेकिन वो ब्रह्म परमात्मा जो आकाश की तरह सर्वत्र विद्यमान है उसके कान अन्न कुछ नहीं है लेकिन बिना कान के भी सुनता है अब वो बिना पैरों के चलता उसके पैर भी नहीं फिर चलता कैसे है वो तो सब जगह विद्यमान है इसलिए उसको चलने का कोई सवाल ही नहीं जब सब जगह है तो सब जगह पहुंच गया वो अपने आप ही ऐसे बिन पद चल सुनई बिन काना कर बिन कर्म करे कराना उसके हाथ कोई नहीं है लेकिन नाना प्रकार के कर्म करता जैसे कोई विद्या अपने मन से कोई कल्पना करे तो कल्पना करने के लिए हाथ पैर की जगह थोड़ी पड़ती है कल्पना से कोई व्यक्ति चले फिरे तो उसको कोई चलने फिरने के लिए कोई पैरों की जरूरत थोड़ी पड़ती है मन से कल्पना की हम यहाँ से बैठे हुए चले जा रहे हैं शहर पहुंच गए स्टेशन पहुंच गए बंबई पहुंच गए मद्रास पहुंच गए तब इसमें कल्पना करने में पैरों को कहा चुनना पड़ा न पैरों तो भी पहुंच गए वहां पर ऐसे परमात्मा सब जगह जो है वो जहाँ कहीं चार चले तो वहां पहुंच सकता है और कुछ भी काम करना चाहे तो बिना हाथों के सब काम कर दो रचना कर दी एक सपने की रचना हमने की तो सपने की रचना करने में कौन हाथों की जरूरत पड़ी बिना हाथों की सपने की रचना कर ली ऐसी परमात्मा ने सारी जगत की रचना कर दी उसको हाथों की झुबती नहीं पड़ी ऐसे थोड़ी परमात्मा ने जगत को बनाया तो कुम्हार की तरह से मिट्टी लिए और जुटा रहा बड़ा परिश्रम किया तब बनाया अरे उसने कल्पना की जगत बन गया आनंद रहित तो सकल जगत होगी और कहते हैं वो आनंद रहित तो उसके मुख नहीं है जिब्बा स्वाद इंद्री नहीं है लेकिन समस्त रसों का स्वाद जानता है खट्टा मीठा सब जानता सब जान सकता बिना इन जिभा के ऐसा परमात्मा और बिन, बिन बानी बगता बड़जोगी बिना बाणी के बगता है बोलता नहीं फिर भी बहुत बोलता है बानी है नहीं जीव है नहीं बोलने के लिए मुंह है नहीं है लेकिन फिर भी बोलता ये वेद परमात्मा की बाणी है परमात्मा बोलता नहीं तब भी वेद आ गए उसी की बाणी उसी के श्वास बड़ योगी बड़ा योगी ये परमात्मा बड़ा योगी है योगी लोग ऐसे करते हैं योगी लोग अपने योग बल से इसी प्रकार की रचनाएं कर देते हैं कार्य करते हैं जैसे तो परमात्मा जैसा योगी कौन होगा कि बिना हाथ पैर के सारा काम करता है बिना वाणी के बोलता है बिना आंखों के देखता है बिना कानों के सुनता है ये परमात्मा की महिमा है तो कन बिन परस नैन बिन देखा नैन बिन देखा बिना आंखों के उसे दिखाई देता परमात्मा की आंखें नहीं तो भी दिखाई देता तन परस पर मैंने बिना उसके शरीर और शरीर के ऊपर चर्म नहीं है स्पर्श इंद्री नहीं है तो भी उसे परस वो स्पर्श कर लेता है, स्पर्श मैंने ये कठोर है कोमल गर्म ही ठंडा ये सब जानता है तो तन मिन परस नयने बिनु देखा और ग्रह ही घान बिनु बास अशेषा घान के मैंने नासिका नासिका के बिना बास अशेषा संपूर्ण बासों को गंध को वो जानता है ये सुगंध है ये दुर्गंध है वो किस किस प्रकार की गंध है इस सब प्रकार की बिना नासिका के ही जानता मैंने सब इंद्रियों के नाम ले दिए ज्ञान इंद्रियों के भी नाम ले दिए कर्म इंद्रियों के भी नाम ले दिए माने ये ज्ञान इंद्रियां ज्ञानेन्द्रिया रचना घृण इनके नाम ले दिए और फिर वाक हस्तपाद आदि के इनके नाम ले दिए कहते इनके सबके नाम ले दिए कहते ये सब परमात्मा में ये सब इंद्रिया ये सब नहीं है तो भी परमात्मा ये सब इंद्रियों वाला कार्य सब कर सकता है सब होता रहता है उसके अंदर है। उसको ऐसा नहीं कि परमात्मा कुछ जानता नहीं है, इंद्रियां नहीं परमात्मा के जो अंदर आंखें परमात्मा के नहीं परमात्मा देख नहीं सकता ऐसा नहीं इंद्रियों से भी आंखों से भी जब हम की आंख से देखता है सैकड़ों व्यक्तियों की आंखें सब में परमात्मा बात करता है और सबकी आंखों से वो देखता है उसकी अपनी कोई आंख नहीं लेकिन सबकी आंखें जो है वो उसी की आंखें हैं किसी भी सबकी आंखों से द्वारा उसी को देख लेता है सबके कानों से वो सुनता है सबकी आंखों से वो देखता है सबकी जिभाओं से स्वाद लेता है इस प्रकार से वो परमात्मा सबसे होकर के इस समय स्थित है तो परमात्मा सर्वव्यापी है और अशरीरी है ये भी बता देते हैं देखो कहते हैं कि तन बिनु परस न मैंने देखा परमात्मा अशरीरी है अब वेदों में जब ऋषि वर्णन करते हैं तो वैसे ही कहते हैं परमात्मा अशरीरी है मैंने बिना शरीर वाला है जैसे आकाश का कोई आकार रूप नहीं फैला हुआ है आकाश ऐसी परमात्मा आकाश की तरह बिना आकार के बिना रूप के बिना शरीर के सब जगह फैला हुआ है एक चेतना सब जगह चेतना फैली हुई है उस चेतना का नाम ही परमात्मा है और उस चेतना का कोई शारीरिक आकार नहीं इसलिए उसे कहते हैं कि वो अशरी है अब ये सब जितने सुख दुख जो होते हैं वो शरीर में ही होते हैं शरीर के कारण से ही होते हैं परमात्मा अशरीरी है इसलिए परमात्मा को सुख दुख नहीं होता ये विशेषता परमात्मा एक मंत्र आता है ब्रदारणक उपनिषद में असरी भाव संता न प्रिया प्रियो स्पर्शता वह परमात्मा अशरीरी होने के कारण उसे प्रिय और अप्रिय कुछ भी स्पर्श नहीं करता जैसे मनुष्य को प्रिय स्पर्श कर जाता है तो उसे आनंदित हो जाता है सुखी हो जाता अप्रिय स्पर्श कर जाता है छू जाता है तो अप्रिय छू जाए तो दुखी हो जाता है प्रियो तो मनुष्यों की बात है जीवों की दशा ये है कि कुछ प्रिय लग जाएगा कुछ अप्रिय लग जाएगा कहीं सुखी हो जाएगा कहीं दुखी हो जाएगा लेकिन परमात्मा को शरीर ही नहीं तो उसको प्रिय और अप्रिय कैसे लगे अब जैसे किसी व्यक्ति को सर्दी लगी तो शरीर हो तब तो सर्दी लगेगी शरीर में आकर सर्दी लगेगी तो गर्मी लगी तो गर्मी लगेगी शरीर होगा तब तो गर्मी लगेगी अगर शरीर ही न हो बिना शरीर के खड़े हो तो गर्मी सर्दी कहां लगेगी तो परमात्मा अशरीरी है इसलिए सर्दी तो गर्मी नहीं लगती परमात्मा सब जगह व्याप्त है और सूर्य के भीतर भी व्याप्त भी है तो कहोगे सूर्य के भीतर व्याप्त होगा तो मारी गर्मी के तो तप रहा होगा ना वो अशरीरी होने के कारण सूर्य की गर्मी भी उसको तप्त तो नहीं करती परमात्मा सब जगह तो उत्तरी ध्रुव की बर्फ में भी घुसा हुआ उसमें व्याप्त हुआ बर्फ बड़ी ठंडी है तो तो क्या ठंडी बर्फ में 24 घंटे रहता होगा तो ठंडा हो गया होगा बहुत जड़ाता होगा कि कोई नहीं जड़ाता होगा उसको वो सर्दी गर्मी उसके शरीर है नहीं बिना शरीर के उसमें व्याप्त है इसलिए उसको सर्दी वहां की सर्दी में सर्दी नहीं लगती तो परमात्मा को ठीक ठीक समझने के लिए ये बताया गया कि देखो परमात्मा सर्वव्यापी है और परमात्मा कैसा है असंग है निर्लेप है ऐसे बोलते हैं परमात्मा असंग है असंग है कि माने उसके ऊपर कहीं किसी वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता भला बुरा बनने बिगड़ने का लाभ हानि का अनुकूल प्रतिकूलता का परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता असंसर्ग है निर्लेप है उसमें कोई लिप्त नहीं होता उसमें जैसे परम जैसे आकाश में धूल लिप्त नहीं होती चिपकती नहीं आकाश में ऐसी परमात्मा में कहीं कोई पाप पुण्य सुख दुख ये परमात्मा में कोई चिपकते नहीं निर्लिप होकर के परमात्मा तो इसके परमात्मा इस प्रकार का प्रकार है। ये कहते हैं असभा अलौकिक करणी परमात्मा इस प्रकार से अलौकिक वस्तु है लौकिक वस्तुओं के धर्म भिन्न प्रकार के जिस लौकिक माने संसारी मिट्टी पानी से बना हुआ शरीर इसके धर्म अलग प्रकार के है मन बुद्धि जो है लौकिक है इसके धर्म है लेकिन परमात्मा अलौकिक है मैंने लौकिक नहीं है अलौकिक है कि मैंने लोक के अंदर की कोई वस्तु तो परमात्मा नहीं है लोकातीत है लोक से परे है इसलिए अलौकिक है लोक जितना है वो सब माया मायाकृत है तो जितना लौकिक है वो माया में है अब परमात्मा माया से परे है परमात्मा को माया का प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए परमात्मा अलौकिक है कि मैंने परमात्मा मायातीत है मायापति है माया के कारण से होने वाले सुख दुख लाभ हानि उस परमात्मा को स्पर्श नहीं करते ऐसे सब भांति अलौकिक करनी महिमा जाए नहीं वर्णी उस परमात्मा की महिमा कही नहीं जा सकती क्या वर्णन करते जय ही गांद बुद्ध जा ही धर ही मुनि ध्यान ऐसे ही परमात्मा का वेद उसकी महिमा को गाते रहते हैं बुद्धिमान जो ज्ञानी लोग हैं जो परमात्मा को जानते हैं वो भी परमात्मा की महिमा को सुनाते रहते हैं और मुनि लोग उसी परमात्मा का ऐसे ही परमात्मा का ध्यान करते हैं है। माने ध्यान करने के लिए भी याद रखना चाहिए <kohan> निर्गुण रूप परमात्मा का ध्यान कैसे कि परमात्मा एक अनंत सत्ता है आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है सत्स्वरूप है अपनी सत्ता से विद्यमान है चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप है सर्वाधिष्ठान है नित्य विद्यमान है जगत इसी से उत्पत्त होता है इसी पर है इसी पर हो जाता है ये ध्यान करे ये ध्यान करने के लिए साधन परमात्मा ये जगत माया में है माया के द्वारा इसका विस्तार हुआ अज्ञानी व्यक्तियों को ये जगत सत्य प्रतीत होता ये सब ध्यान में ध्यान करें, और फिर भगवान राम का भी ध्यान करें अयोध्यावासी भगवान राम ने शरीर धारण किया तो वो भी उसके भी परमात्मा के ही लक्षण है भगवान राम शरीरी जरूर है शरीर मालूम होता है उनका लेकिन है तो अपने आप में वो अशरीर जो परमात्मा है वही है। भगवान को भगवान राम को भी हर्ष विषाद नहीं होता उनको भी कोई लाभ हानि नहीं है भगवान राम को अयोध्या का राज्य चला गया बन में चले गए तो भी उन्हें कोई हान नहीं लगी और लौट करके आके अयोध्या सिंहासन बैठा दी गए तो भी उन्हें कोई लाभ नहीं लगा उनको लाभ हानि दोनों अवस्थाओं में कहीं नहीं दिखाई देती क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप है उनके स्थान में कोई मनुष्य होता तो उसको लगता हा है हमारा राज्य चला गया राज्य मिल जाता तो कहते हा है हमको तबड़ा राज्य मिल गया ऐसे करता लेकिन उनको इस प्रकार के कोई बात नहीं राज्य जाता है तो दुख नहीं और राज्य प्राप्त होता है तो कोई सुख नहीं दोनों अवस्थाओं में एक समाज है ये परमात्मा भाव है एक बात और भी तो परमात्मा कैसे परमात्मा का ध्यान हम क्यों करें इसलिए ध्यान करें जो परमात्मा का जितना ही ध्यान करता है संसार के चक्कर से मोहजाल से उतना ही छूट जाता है उसी की कृपा से होता है कहते हैं कि इस ऐसा परमात्मा जासु कृपास भ्रम मिट जाई गिरिजा सुपाल रघुराई उस भगवान को इसलिए बराबर ध्यान करें जिसकी उसकी कृपा से ये भ्रम मिट जाए ये मोह मिट जाए इसलिए ध्यान करते हैं उस परमात्मा परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे स्मरण नहीं करेंगे तो वो अपने आप नहीं मिटेगा ये मोह बना ही रहेगा आसक्तियां बनी रहेंगी सुख दुख बने रहेंगे मन परेशानी होता रहेगा उदासी बना रहेगा दुख दूर नहीं होगा ये समस्या बनी रहेगी इसलिए परमात्मा भी अब देखो आश्रम में आ रहते हुए लोग सुबह से शाम तक लोगों को न कहीं नौकरी पे जाना है न कोई व्यापार धंधा करना है न कहीं और कोई कोई उनकी व्यस्तता कही है अब ये थोड़ा बहुत किसी को अपने सही स्वस्थ रखने के लिए चले फिरे खाम धाम करे कुछ और तो भले कर ले, लेकिन वो कोई उसकी मजबूरी नहीं है ऐसे अवस्था में क्या करना चाहिए समय का सदुपयोग क्या है परमात्मा का नाम जपो परमात्मा का ध्यान धरो बैठो परमात्मा का ध्यान करो भगवान का नाम लो बैठो बैठो नाम जपो ध्यान धरो ऐसा करते करते करते करते भगवान की कृपा से मोह दूर हो अविद्या दूर हो हृदय के भीतर ही छिपा परमात्मा का आनंद प्रकट हो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकाश नहीं करता आश्रम में रहता लेकिन समय का दुरुपयोग करता है तो अधर्मी शास्त्र कहते हैं देखो धर्म ये है कि ये समय जिसका जो धर्म है उसको जो कर्तव्य कर्म है उस कर्तव्य कर्म करे तो, तो धर्म का पालन है और अगर कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता तो फिर अधर्म हो जाता है इसलिए समय धर्म यही है कि भगवान का नाम लो भगवान का ध्यान करो बराबर उसका चिंतन करो पूजा करो किसी ने किसी उपाय से उस परमात्मा से संबंध जोड़ो संसार की बातों की तरफ ध्यान मत दो कहासुनी, लड़ाई झगड़ा लेना देना भड़ाई बुराई लोगों की दुनिया की आश्रम की आश्रम से बाहर की घरों की उनको सबको बुलाओ मन से निकालो उसके स्थान में परमात्मा को लाओ बार बार परमात्मा के चिंतन करो उसी के बार बार स्मरण रहो। इसलिए कहते हैं जय ही गांव ही वेद बुद्ध मुनि ध्यान जा धरे धर मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल भगवान क्या तो वो परमात्मा है वही परमात्मा अपनी भक्तों की सुविधा के लिए उसने अयोध्या में मानवीय शरीर धारण कर लिया की भक्त लोग भगवान का कैसे स्मरण करें वो निर्गुण रूप परमात्मा जो बिना पैर के चलता है सब जगह व्यापक है आकाश आकाशित तरह तो भक्तों को वो परमात्मा ध्यान करते में कठिनाई पड़ती तो तो है, है तो भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें कठिनाई लगती है चलो हम शरीर धारण के लेते हैं तो भगवान अयोध्या में आकर के राम का शरीर धारण कर लिया और कहा अब ठीक है कि अब ध्यान करने में सुविधा हो जाएगी हाँ अब हो सकता है तो करो ध्यान भगवान राम का श्याम वर्ण शरीर उनका वैजंती माला पहने हुए धनुष्मण हाथ में लिए हुए इस प्रकार के उनका सुंदर स्वरूप जो वो कमल के समान उनका मुख कमल के समान उनकी नेत्र बड़ा अत्यंत सुंदर प्रकाश मानते जो मैं उनका शरीर ये सब उनका स्मरण करो अब तो मुश्किल नहीं है हाँ मुश्किल नहीं मुश्किल नहीं तो करो ध्यान उनका उसी प्रकार भगवान का वे भगवान का ध्यान करो वे कितने गुण है कितने शील है कितनी दया दृष्टि उनकी है कैसे कृपाल है कैसे उदार है ये सबका सब याद करो तो भगवान ने तो मनुष्य शरीर धारण किया अयोध्या में आकर के वो भक्तों के लिए धारण किया तो कहते हैं कहते हैं सोई दशरथ सुद्ध भगत हित तो भक्तों के लिए वो दशरथ सुद्ध बने कौशल भगवान और कौशल हुए जो भगवान परम परमात्मा है वो अयोध्या के राजा बने भगवान श्री राम जीवन आगे देखो <coughs> से मृत जंतु अब की अब लोकी जासुना सोई प्रभु मोर चर स्वामी रघुबर सब तर जामीबस जासु नाम नर कह जन में अनेक रचित यगदाई सागर सुरन जे नारिधुप राम सुपरमात्मा भवानी ताम अतिवहित तब बानी अस संशयान तऊर्मा ज्ञान विराग सकल गुण जाही सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना मिट गये सब कुतर किय रचना रघुपद पद प्रीति प्रतीति धारुण्य संभावना बीती नि प्रभुपद कमल गई जोर पंक रूपाणी भोली गिरिजा बचन बर मनु प्रेम रससानी रससान सियावर रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय बुलो भाई सब संतन की जय अब फिर भगवान शंकर जी कहते हैं कि देखो परमात्मा जो है वो हो सर्वशक्तिमान परमात्मा है बड़ा कृपालु है तो शंकर जी अपने अनुभव से एक बात बताते हैं कि काशा काशी मरत जनते वो लोग की काशी में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ते हैं तो जासु नाम बल करम विशो की उन प्राणियों को मरते समय मैं शोक रहित कर देता हूँ उनके सारे शोक को दूर कर देता मैंने उनके सारे दुख दूर रहकर मुक्त कर देता तो कैसे मुक्त करते हैं जा नाम बल जिसके नाम के के बल से हम करते हैं वही परमात्मा है परमात्मा कौन है भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा के जिनके नाम के बल से काशी में मरने वाले जीवों को हम मुक्त कर देते हैं अब पौराणिक कथा तो इस प्रकार थे कि भगवान शंकर जी काशी में बास करते हैं और वहाँ जितने भी शरीर जीव जितने भी शरीर मनुष्य नहीं अनान्य शरीर प्राणी जितने भी है वही जब शरीर छोड़ते हैं तो भगवान शंकर जी जाते हैं उसके पास और उसके कान में राम राम बोलते हैं दाहिने कान में राम राम राम राम बोलते हैं तो उसको जैसे कान में राम शब्द पड़ता है तैसे तो जीव को परमात्मा की याद आ जाती है मरते समय तो व्याकुलता है, है और जहाँ उसे परमात्मा का नाम उसने सुना परमात्मा का स्मरण लाया तो शरीर के सारे दुख भुला जाते हैं अब देखो सारे जीवन अगर कोई व्यक्ति परमात्मा का स्मरण करता रहे और शरीर के शरीर के शुद्ध बुद्ध भूल जाए इतना याद करे परमात्मा तो मरते समय भी शरीर की शुद्धु भूल जाएगी परमात्मा याद आ जाए। हो जाएगा तो शरीर का जो है दुख जब मरते समय होते हैं वो फिर नहीं होंगे इसलिए शारीरिक वेतनाओं से क्लेशों से भी बचने के लिए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए वो सब दुख दूर होंगे उसी के परमात्मा के स्मरण करने ही माता तो जब वो, ये तो हुआ पुराण की के अनुसार कथा के अनुसार और वेदांत के अनुसार क्या है काश के माने है ज्ञान काशी के माने जो व्यक्ति ज्ञान की परिधि में रहता है माने सदा ही परमात्मा का ज्ञान जिसको की है की परमात्मा अनादिंत सत्ता स्वरूप विद्यमान है चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप है जगत माया में है भ्रांति है और इसी ज्ञान में जो व्यक्ति सदा ही रहता है ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और फिर दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़ता ये गीता में भगवान ने कहा उसके अनुसार कि छोड़ते समय जिसको जैसा स्मरण आवे जो विचार उसके चित्त में जागृत होते हैं अगला जीवन उसी प्रकार से बनता है अगर व्यक्ति मरते समय परमात्मा को याद करे तो परमात्मा को ही प्राप्त कर लेगा अगर व्यक्ति अपने मरते समय धन का याद करे कि मेरे पास इतना धन है वो छूटा जा रहा है तो क्या होगा तो सांप बन जाए धन को याद करके मरने वाले सांप बन जाए परिवार को याद करके पुत्रों को उत्तरों को याद करके मरते हैं और फिर उन्हीं पुत्रों को उत्तरों के यहाँ स्वयं पुत्र बन करके पुत्रियां बन करके आ जाते हैं तो ये जैसे जैसे करके जैसे शरीर छोड़ते समय जैसा व्यक्ति को याद आता है जो भाव आते हैं वैसे शरीर छोड़ने के बाद में वैसी गति हो जाती है उसको <स> जैसी अंतमति अंतमता सही जैसी जैसी मती गति तो इसलिए जो कहते हैं कि जब भगवान शंकर जी जब कान में राम नाम बोलेंगे तो उसे भगवान का स्मरण आ जाता है परमात्मा की उसे प्राप्त हो जाती तो है जो कहते हैं काशी मृत जंतलो की जास नाम बल करो सो दिशो की सोई प्रभ मोर चराचर स्वामी वही परमात्मा जिसका नाम लेते हैं वो चराचर का स्वामी परमात्मा ही मेरा स्वामी है जिस परमात्मा ने चराचर चर सारी सृष्टि बनाई ये जितने सृष्टि है वो भी रचना की और जितने प्राणी है वो भी परमात्मा ने बनाए तो चरचर सब सृष्टि परमात्मा का सबका स्वामी हो गया वो सबका बनाने वाला भी हो गया सबका चलाने वाला भी हो गया इसलिए परमात्मा सबका स्वामी है और वही भगवान शंकर जी कहते हैं मेरा भी स्वामी है ऐसे ही सब भक्तों को समझना चाहिए जैसे शंकर जी कहते हैं कि जो परमात्मा सारी चरचर का स्वामी है वही मेरा स्वामी है बस उसी परमात्मा पर निर्भर रहे वही परमात्मा व्यक्ति का कल्याण करने वाला है मोद मंगल देने वाला है संसार में कहीं किसी से कोई आशा न रखे न धन से न परिवार से न कहीं व्यक्ति से न वस्त्र से कहीं किसी से कोई आशा न रखे परमात्मा से एकमात्र जो है उसी पर निर्भर रहे उसी से आशा रखे तो सोई प्रभु मोर चरा स्वामी रघुबर अंतर सब अंतरयामी और भगवान जो है वो सबके अंतरयामी है माने सबके हृदय की बात को जानते है और सबके अंदर बैठ करके सबका नियंत्रण भी करते हैं संचालन भी करते हैं अंतर्यामी के दो अर्थ हैं वेदों में उपनिषदों में अंतर्यामी के माने ये है कि परमात्मा अंतनिष्ठ होकर सबका नियमन करता है इसलिए अंतरयामी नियमन करने माने कंट्रोल करना इनर कंट्रोलर होने के कारण से अंतर्यामी है इनर कंट्रोलर अंतर्यामी हो गया दूसरा अर्थ तुलसीदास जी वगैरह और दूसरे संत लोग लेते हैं तंत्रिया अंतरियामा माने सबके हृदय में बात करता है और सबके हृदय की बात को जानता है हमारे हृदय में परमात्मा में कितना प्रेम है वो परमात्मा जानता है वो छिपा नहीं है हमारे मन में जितने राग द्वेष आते हैं भलाइयां बुराइयां आती हैं मन में जितने दोष दुर्गुण आते हैं परमात्मा सब जानता है उससे कुछ छिपा नहीं वो बिना आंखों के देख रहा है बिना कानों के सुन रहा है जैसा पहले कहा इसलिए परमात्मा अंतर्यामी है तो कहते नाम ही ऐसे परमात्मा का नाम विवश होकर लेता है तो जन्म में अनेक रचित तो अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं विवश होकर के लेता विवश के माने पहले तो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता था लेकिन बीमार पड़ा और फिर दवा कराई और दवा का भी असर नहीं पड़ा तो क्या करने लगा राम राम राम राम राम राम, राम राम नाम करने लगे कि भाई अब दबाब भी काम नहीं करती तो भगवान ही का नाम ले तो ये विवश होकर के भगवान का नाम ले दुनिया में सारे उपाय करके देख लिया कोई काम नहीं दिया तो भगवान का नाम लेने लगे विवश होकर भगवान का नाम कहते विवश होकर भगवान का नाम लेते हैं तो भी लाभ देता है बेकार तो भी नहीं अब भी जो उसके अनेक जन्मों के पाप कटते हैं दुख दूर होते हैं और सादर सुमरण जय नर कर ही विवश न होकर के आदर पूर्वक भगवान का नाम ले तो उनकी तो कहने क्या है प्रेम के द्वारा भक्ति के माने कोई कष्ट नहीं आया कोई दुख नहीं आया तो भी ज्ञान के कारण समझते कि परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए परमात्मा का ज्ञान उत्तम है और परमात्मा का स्मरण करना चाहिए ऐसे स्वस्थ व्यक्ति समझदार व्यक्ति कोई तकलीफ नहीं है अपने आराम से रह रहे हैं तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो ये तो आदर पूर्वक भगवान का स्मरण है उनकी महिमा को समझ करके स्मरण करना है तो कहते ऐसे लोगों को क्या होता है भव बारिदी तरही ऐसे लोग जो है वो संसार समुद्र से ऐसे पार हो जाते हैं जैसे कोई गाय के खुर को पार कर जाए जैसे बरसात के दिन में गाय चले दलदल में तो उसके खुर बन जाए उसमें पानी भर जाए तो उस पानी उतने पानी को पार करने के लिए व्यक्ति कैसे पार करता है कोई उसके लिए जहाज थोड़ी लाता है नाव थोड़ी लाता है घंदई थोड़ी बांधता है इधर से उधर रखा पार हो गया उसको छलांग लगाने में पार जाने में कितनी देर लगती है कौन से परेशानी होती मैंने बड़ी आसानी थे ऐसे व्यक्ति को बड़ी आसानी से संसार समुद्र से पार हो जाता है तो देखो दो फल हैं। एक पंक्ति पहले वाले में फल है पापों का विनाश और दूसरा फल है संसार से पार होना मुक्त होना तो अध्यात्म विद्या का पहला काम है भगवान की उपासना करने से पहले चित्त शुद्ध होता है अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले और भगवान लेने में मन, नाम लेने में मन न लगे कोई कोई कहते हैं भगवान का नाम जपते लेकिन ज्यादा देर मन नहीं लगता नहीं मन लगता तो जबरदस्ती मन लगा वश हो करके क्योंकि हमको भगवान का नाम जपने के लिए आदेश हुआ है हम शास्त्र कहते हैं भगवान कहते हैं गुरु कहते हैं भगवान का नाम जपो तो जपना पड़ेगा अब तो भाई जपना पड़ेगा क्या बताओ अब तो मजबूरी है मजबूरी में जपो मन मार के जपो इसे क्या होगा इसे चित्त शुद्ध होगा तमोगुण दूर होगा रज गुण दूर होगा ये विवश होकर के जपने की बात कहते भाई हमारा मन नहीं लगता नहीं मन लगता तो भी लगा करो जबरदस्त जैसे छोटे बच्चों के साथ में पढ़ने के लिए जबरदस्ती की जाती है कुछ लोग छोटे बच्चे तो ऐसे होते हैं पढ़ने मन नहीं लगता तो मार मार डाट डाट उनको पढ़ाया जाता है बड़ा बड़ा बड़ा याद करो बढ़ो ऐसा करो ये करो बार बार बार बार अब थो उनको मन नहीं लग रहा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन बेचारे पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं बेवस पढ़ रहे हैं ऐसे भगवान का नाम भी बेवश होकर के लेना पड़ता कभी कभी वस लेना पड़ता तो, तो विवश होकर के लो नहीं अच्छा लगता तो भी लो इससे पाप कटेंगे चित्त शुद्ध होगा जब हृदय शुद्ध होगा सत्यगुण आएगा तो अपने आप परमात्मा प्रेम प्रकट होगा और फिर आदरपूर्वक फिर भगवान का नाम लेने लगोग यही छात्रों में से पढ़ने वाले कोई पढ़ते पढ़ते ही चल करके बीए में पास कर गए और उसके बाद में तो फिर वो स्वयं ही इसने विद्वान हो जाते हैं फिर बराबर पढ़ते रहते हैं फिर कोई उनसे पढ़ने को नहीं कहता तब भी पढ़ते रहते हैं पुस्तकें भी लिखते रहते हैं पढ़ते भी रहते हैं कौन कहता क्या पढ़ो अब तो व्यवस्था नहीं आप क्यों पढ़ रहे तो आदर पूर्वक पढ़ने लगते हैं फिर तो उनको पढ़ने में एक मन लगने लगता है ये उदाहरण है इसी प्रकार से उदाहरण इसका है। पहले साधना जो की जाती है विवस होकर की, की जाती है नहीं मन लगता है तो भी की जाती है बाद में फिर जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब फिर प्रेम पूर्वक की जाती है फिर तो अच्छा लगने लगता अपने आप ही तो सादर सुमरण जय नर करहीं भव भारित गोपदयो तरही भारित समुद्र संसार समुद्र को पार कर जाते हैं मैंने मोह जाल से छुटकारा पा करके परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है आनंद में हो जाते हैं तो राम सुपरमात्मा भवानी ऐसे जो भगवान है वही भवानी है भवानी भगवान वही परब्रह्म परमात्मा है कहा ब्रह्म अति अवहित दबानी अब ऐसे कहोगे जो ऐसे भगवान है उनको भी ब्रह्म हो गया उनको भी मोह हो गया अब ऐसा कहोगे तो फिर मोह से दुनिया में कौन बचेगा परमात्मा को भी मोह हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा परमात्मा ये कैसा है जिसको मोह नहीं होता भ्रम नहीं होता उसदा है अस संशय आनंद उ जो परमात्मा में भी भ्रम होना या संशय होना या कल्पना करता है बेकार है वो, वो बिल्कुल, बिल्कुल नासमझ है उसको क्या होता है कहते की ज्ञान विराग सकल गुरु उनका ज्ञान फिर ज्ञान नहीं अज्ञान हो जाता जो कहे की परमात्मा को भी मोह हो गया तो कहते तो परमात्मा को ज्ञान नहीं हो गया न मोह हो गया तुम तुम ही अज्ञान में पड़ गए तुम ही मोह में पड़ गए ऐसे कहते हैं उसका ज्ञान गया वैराग्य गया उसकी भक्ति गई ये सब गए सारे गुण उसके चले गए ये सब आध्यात्मिक गुण है देखो आगे गुण कहते हैं ज्ञान विराग सकल गुण जा सकल में आ गई भक्ति इत्यादि योग आदि धर्म आदि ये सब गुण है धर्म भी गुण है निष्काम कर्म योग भी गुण है उपासना भी गुण है परमात्मा का वैराग्य भी गुण है परमात्मा का ज्ञान भी गुण है ये सब ये सब के सब कैसे गुण है ये सब आध्यात्मिक गुण है पारमार्थिक गुण है ये सब गुण उसके फिर चले गए सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना अब ये यहाँ तक शंकर जी ने बोला चुप तो अब आगे बताते हैं पार्वती जी ने क्या किया सुन शिव के भ्रम भंजन बचना भ्रम का नशन मन नाश करना भ्रम का नाश करने वाले शंकर जी की इन बातों को जब पार्वती ने सुना तो पार्वती जी क्या हुआ मिट गए सब कुतर्क की रचना तो उनके मन में जो के चल रहे थे वो सब खत्म हो गए तर्क तो तर्क और कुतर्क के के माने गलत तर्क उल्टे सीधे जो तर्क उनके मन में आ रहे थे वो सब समाप्त हो गए वो परमात्मा तो निर्विकार शरीर है उसको मुँह कैसे हो सकता है उसको सुख दुख कैसे हो सकता है लाभहानी हो ही नहीं सकते हैं। कोई परमात्मा को परमात्मा करके ठीक ठीक न समझे तभी कह सकता कि मोह हो गया ज्ञान हो गया लाभ हानि हो गई जयपराधी हो गई तभी परमात्मा को कोई आरोपित इस प्रकार करेगा इसलिए परमात्मा का अगर ठीक ठीक ज्ञान होगा तो फिर उसका जगह हो ये सब आरोपण भगवान के ऊपर जो करते हैं मोह आदि का वो नहीं करेगा तो कहते हैं मिट गए सब कुतर्क की रचना सारा कुतर्क समाप्त और भई रघुपद पद प्रत प्रती और उनको फिर पार्वती जी के मन में भगवान के चरणों भगवान श्री राम जी के चरणों में विश्वास भी हो गया और प्रेम भी हो गया अब देखो दोनों शब्दों को फिर देखो भई रघुपत पद प्रति और प्रती प्रती के माने विश्वास और प्रीति के माने प्रेम और भक्ति तो ये देखो भक्ति जो है वो विश्वास के साथ चलती है जैसे जैसे परमात्मा की महिमा को सुनोगे तैसे तैसे परमात्मा में विश्वास जागेगा और जैसे इसे परमात्मा में विश्वास जागेगा वैसे परमात्मा में भक्ति उत्पन्न होगी प्रेम उत्पन्न होगा अगर किसी को परमात्मा में प्रेम नहीं तो क्यों नहीं क्योंकि परमात्मा का उसे विश्वास नहीं, नहीं। कैसे विश्वास तो है लेकिन फिर भी प्रेम नहीं तो आपका विश्वास छिछला है चोथा है नाम मात्र का विश्वास है वास्तविक विश्वास नहीं जब पूरा विश्वास होगा तो भगवान में प्रेम हो ही होगा विश्वास कैसे आवे अब विश्वास कैसे आए? आवे जैसे पार्वती जी को आया कैसे आया जब शंकर जी ने सब महिमा उनकी सुनाई तो सुनते सुनते समझते समझते ध्यान दी तो विश्वास आ गया तब तो परमात्मा विश्वास तब आता है जब परमात्मा के संबंध में सुनो जानो तो तब परमात्मा विश्वास आता तब तो भई रघुपत पद प्रत प्रति दारूण असंभावना बीती असंभावना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि परमात्मा निर्गुण भी सगुण भी हो ऐसे हो नहीं सकता की तो असंभावना थी ये मिट गई अब उनको ठीक ठीक समझ में आ गया वही परमात्मा सगुण रूप होकर के विद्यमान है और उसका कोई असंभव नहीं पुनी पुनी पुनी प्रभु पद कमल गही जोर पंक रू आ पार्वती जी ने क्या किया भगवान शंकर जी के चरणों को पकड़ा बार बार हाथ जोड़ करके भगवान शंकर जी को प्रणाम किया अब देखो जब ज्ञान उदय होता है तो कृतज्ञता का भाव आता है मन में कि आपने बड़ी कृपा की हमारे अज्ञान का हरण कर लिया हमको शांति और सुख मिलिया तो ऐसे करके समझ करके उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भगवान शंकर जी के चरण पकड़ ली और बोली गिरिजा बचन बर मनोह प्रेम रसान उसके बाद पार्वती जी ने फिर जो कुछ कहा वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है की भगवान ने आपने बड़ी कृपा की हमको इस प्रकार ज्ञान दिया ये सब बातें आगे हम तो देखेंगे प्रेम रसान के मन पार्वती जी बहुत कृतज्ञ थी इसलिए बड़े प्रेम के द्वारा बड़े गदगद हृदय हो करके शंकर जी से इस प्रकार से भूलें तो देखो ये बहुत बड़ा लाभ है कि मोह दूर हो जाए परमात्मा में विश्वास जागृत हो जाए परमात्मा में प्रेम आ जाए व्यक्ति के जीवन के दुख दूर हो जाएं, मुक्ति प्राप्त हो जाए तो मुक्ति तो दो प्रकार की होती शरीर छोड़ने के बाद में तो मुक्ति हो जाएगी <ख़़़े है> कभी कभी कोई कहते हैं फराने व्यक्ति है कि नहीं है कि नहीं नहीं अब नहीं है उनकी तो मुक्ति हो गई मन मुक्ति हो मैंने मर गए लेकिन वेदांत के हिसाब से मुक्ति दो प्रकार के जीवित रहते भी मुक्ति है जीवित रहते हुए व्यक्ति को अगर दुख क्लेश न हो तो परेशानियां चिंताएं न हो कहीं किसी प्रकार का डर न हो तो वो जा, जीवित रहते हुए भी मुक्त है लेकिन चिंताएं चिंताएं लगी हैं हाय हाय लगा हुआ दुख लगा है भय लगा हुआ है परेशानियां लगी हुई है तो इसके माने जीवित तो है लेकिन बंधन में अभी मुक्त नहीं है तो जीवन काल में भी मुक्ति और बंधन किस प्रकार के उनके दोनों का अंतर क्या है ये समझना चाहिए और जीवित रहते हुए मुक्त होकर के जीवन जीने का अभ्यास डालना चाहिए यही शास्त्र कहते हैं हमारे शास्त्रों का काम उस धर्म की शिक्षा है उस अध्यात्म की शिक्षा है जिसको सीख करके व्यक्ति इतना महान और श्रेष्ठ बन जाए तो जीवन काल में भी सदा निरापद होकर के आनंद में होकर रहे उसको कहीं कोई दुख क्लेश न हो नान्याघुपति हृदय सुमदी सत्यं बदानखिलात्मा भक्ति प्रयाच रघुपुंगव निर्भरा मे काोषरि कूम